सर नोस्तु सीये देजश्रियास्त मा दिशा ओ श्रिया शांति शांति कृष्णयजु का श द्वितीय अध्याय के प्रथम पल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था मंत्र था पर कहानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात्म कश्य दिन आत्म कश्चित धीरज प्रत्यत्मैक्षक आदित्य चक्ष अमृतत्मी ऐसा मंत्री देखो ये हमारे इंद्रिय परमात्मा ने बाहर भय को बना दिया है एक आत्मा ध्यान के लिए प्रतिबंधक है बाहर ही क्या आगंतुक प्रतिबंधक है मुख्य प्रतिबंधक अविद्या ज्ञान अपना स्वरूप का है मुख्य प्रतिबंधक वो तो पहले बोल दिया था जैसा सर्वे श्री श्री प्रकाश में है व्याख्यान अविद्या माया प्रतिबंधक करके बोला था वो तो मुख्य है जो इंद्रियों को बैरमुख बना दिया परमात्मा ने तो बाहरी देखने का लेकर बाहर की क्षण है कोई पुरुष विवेकी जो होगा साहसी व्यक्ति जो होगा वह नदी के स्रोत को बदलने के समान जैसे नदी के नीचे जाना स्वाभाविक कुछ नहीं करना पड़ता उसको ऊपर लाने के लिए बहुत करना पड़े उसी प्रकार इन इंद्रियों को विषयों से विमुख कर सकता है मंत्रुखी व्यक्ति में ला सकता है वही प्रतिभाव अब प्राप्त होता है ये मंत्र का तात्पर्य यही है एक रहास्य था पराणी मैंने परागंधिक छि कहा था पराग शब्द था परा शब्द का था पराग वास्तव दिया पराग अतल वो परा शब्द का अर्थ है आज अंशंति मानेगा शांति और मूल्य वर्ग पराजयी उसी का अर्थ है वो खान खब से आकाश आदि को लिया खान आकाश होता है क्योंकि तो उससे उपलक्षित है इंद्रिय क्योंकि तो आकाश का एक कार्य है कौन स्रोत्र इंद्रिया इत्यादि भी सब एक एक इंद्रिया सभी इंद्रिया आ जाएंगे तर उपलक्षा आकाश से उपलक्षित हैं से होना चाहिए आकाश ग्रहण होना चाहिए आकाशादी ग्रहण होना चाहिए तो आकाशादि ग्रहण न करके आकाश के कार्यो को लिया गया है ये समझना है कौन है तो स्रोत्राधि इंद्रिया ही जो स्रोत्राधि इंद्रिया है ये खानी खम्खे खानी नकुशलिंग है बहुवचन का प्रयोग है ये इंद्रिया खानी खानी कहा स्रोत्राधि इंद्रिया यही है काम ही पराची व शर्दादी विषय प्रकाशनायक है उसी को विषय करने के लिए ही जाते रहते हैं तो बहिर्मुख है बहिर्मुख है सब मुक्त हो जाए विधीर को तो ऋषि मुक्त होगा उनको अंतर्मुखी व्यक्ति बढ़ा सकता हो इसके लिए क्योंकि धारा निश्चित प्रत्याय पड़ गया बहुत कठिन है बोलना सरल है इन इंद्रियों को परावृत करके अंतर्मुखी वृत्ति बनाना आत्माकार वृत्ति में रखना इतना सरल नहीं है इसलिए धारा निश्चित <laughs> चश्मा देवा ऐसा इसलिए स्वाभाविक हानि कहानी वो तो स्वाभाविक हो गया और बाहर जाने के लिए कुछ जैसे नदी के जल को नीचे जाना स्वाभाविक है अग्नि को ऊपर के तरफ जाना स्वाभाविक है अग्नि के ज्वार उगर जाती है वायु तिरछा चलता है स्वाभाविक है तिरगम होता है जल का निम्न स्त्रोत होता है नीचे की तरफ जाना अग्नि को ऊपर की तरफ जाना यह स्वाभाविक हो जाता है ऐसा है स्वाभाविक आय कहानी स्वाभाविक रूप से जो बैरवों की इंद्रिया है इनको व्यतीणत हिंसा आवन कर दान परमात्मा ने ऐसे बैरु बना दिया तो इनके हिंसा का कार्य इंद्रियों त्रिज हिंसायान धातु है उपसर्ग है अतृणत ऐसा है लड़कार लग करने को सौ कौ किसने किया इनका हनन बहुत को किसने बना दिया तो कहते हैं स्वयं भू स्वयं भगवती स्वयं भू किसी कारण से नहीं होता स्वतः होता उसको वो कहते हैं स्वयं वो परमेश्वर है जो परमेश्वर है परमात्मा है स्वयं स्वतंत्रो भगवती सर्वदा न पर ना हमेशा स्वतंत्र रहता है हमेशा कभी भी पराधीन होता वो होता है स्वयं ऐसा है तस्मात पर अना उपलब्ध देखने वाला बाहर के विषय ग्रहण करने वाला अहंकार से लेकर के शरीर तक में जो आत्मबुद्धि करने वाला जिसको जीव बोला जा रहा है अहम अहम करने वाला ये विषयों का उपलब्ध होता है परमाता इसलिए शुद्ध आत्मा परमाता होता है अंतग्रहण विशिष्ट होता है जो की घात में अभिमान करने वाला थोल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के अहंकार से लेकर फूल शरीर तक अभिमान रखने वाला कोई होता है उसका उस काल में क्या अभा पड़ता है जीव कोई जीव ऐसा बाहरी ही देखता है बाहर के विषयों का ही ग्रहण करता कि इंद्रिय उसके साधन ऐसे बना दिया इसलिए जीव बाहर के विषयों का एक आकस्मत पराम परागुरू आम बाहर का विषय है तो अनात्मा होता है आत्मा नहीं है ये आत्मा नहीं है उनको शब्दार्वन कौन है आत्म उत्साहित विषयों को पश्यती अपनी उपलब्ध है उपलब्धता प्राप्त करता है उपलब्धता कौन है जीव जिसको बोला जा रहा है ये अंतरात्मा उसके भीतर छिपा हुआ जो अंतरिया साक्षी आत्मा है उसको नहीं जान पाता क्यों उसके पास इंद्रिय साधन है जीव के पास तो इंद्रिय के द्वारा बाहर ही बाहर के विषयों का ग्रहण करता है अपना उसके भी जो अंतरियामी रूप से रहने वाले साक्षी परमात्मा उसको नहीं जा सकता ना अंतरात्मन न अंतरात्मा भीतर था भीतर जो उसके भी भीतर भी भी भी है एक अंतरियामी ब्राह्मण है वृद्धारण्य तो पृथ्वी के भीतर रहता है और पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी जिसको नहीं जानती है पृथ्वी को तो जानता है एक तुम्हारी आत्मा है अंतरियामी ब्राह्मण ऐसा आता हर तरह जो चक्षु के भीतर है आपके भीतर है आप जिसको नहीं जानते आपको जो जानता है आपकी जिसका शरीर है वो तुम्हारे यशमा अमृत का अंतरिया ऐसा श्रद्धा है, कोई अंतर्या ले कहा ऐसा है तो अंदरया में जो परमात्मा है उसको नहीं जान क्यों जीव के पास साधन बाहर के विषयों के कारण है इंद्रिया बहिर्मुख ने कहा कि जो कश्य लोकमान यहाँ कार्यक्रम संघात में जो अविधान रखने वाला इसको मनुष्य मनुष्यारी शब्द से प्रयोग करते हैं जीव एक लोग है स्वभाव तो ऐसा बन गया बहुत हो गया बाहर के विषयों का ही आदरण करना इसके आदत बना, ऐसा होने पर भी कुछ सुलझा हुआ होगा वही जो जीव होगा वह ये कहना चाहते हैं कसित कोई सुलझा हुआ नदिया प्रति होगा जैसे नदी के स्रोत को उल्टा करना नीचे जागने वाली नदी को ऊपर की तरफ करना कठिनाई का काम है कोई धीर पुरुष धीरा धा धातु से रत्यय करके बना हुआ धीर समू गृदित क्रम ऐसा उड़ादी सूत्र मिलेगा आपको सू धातु से क्रम होकर सूर बनता है देवता बनते हैं ना सूर देवताओं के लिए सूर शब्द भी है सूर शब्द भी है दोनों बने और शूरा बनेगा सु शूर शूर। धा धातु से क्रम करंग करोगे क्रम का बचेगा रचेगा लग जाएगा तो हो जाएगा गोमास्ता का पात आती है मल्लिक सूत्र से ई बन जाएगा धात के धातु है ई बन जाएगा धीरा बन जाएगा अच्छा धीरा धीमान धीरा का था बुद्धिमान बुद्धिमान जो व्यक्ति अभी देखी ऐसा विवेक प्रत्येक आत्मा प्रत्येक प्रत्यक्ष अशो आत्मा चाहता कर्मधारी समाज करना जो प्रत्येक है भीतर है और आत्मा भी है भीतर बहुत कुछ और भी है वो नहीं जो प्रत्येक हो और आत्मा भी हो उसी प्रत्येगात्मा कहते हैं प्रत्येका आत्मा से तो प्रत्येक आत्मा कर्मधारी समाज करना ये कहा प्रतीक्ष एवं आत्मशब्दों होते लोग क्योंकि उसे अंतरात्मा में ही आत्म शब्द का रूढ़ बना होगा लोक में आत्मा हमारे इधर ही दिखाते हैं लोग के अन्न अन्य मन बुद्धि आदि गई आत्मशब्द का प्रयोग नहीं है ना लोक में अंतरात्मा के लिए आत्मशब्द का प्रयोग होता है नहीं होता व्युत्पत्ति पक्ष भी तत्व आत्मशब्दे अगर आत्म की व्युत्पत्ति ढूंढेंगे कैसा आत्मशब्द बना होगा वो वो प्रतीची वर, प्रतीची वर, उसी में प्रतीचि एवं त्रतव प्रतीचि एवं उसी अंतरात्मा में ही आत्मशब्द सिद्ध होता है रूढ़ तो है ही है अगर योग माने योग यो वृत्ति से देखेंगे तभी ऐसे नहीं, नहीं। मिलता है तो ग्रीम प्राण भाष्य यूति ये विषय यहाँ से तस्मा आत्मीर्तः चार बातें दिखा रहे हैं आत्मशब्द की बता रहे हैं जो वस्तु जो आत्मा कैसा है आप भोती सबको व्याप्त करता है आत्मा में सब कल्पित है कल्पित पदार्थ जो होते हैं अधिष्ठान से व्याप्त होते हैं रज्जु में बासने वाला सर्प जितने लंबे रस्सी है जितनी लंबी उठने लंबा दिखेगा उतने मोटा दिखेगा तो अधिष्ठान की सत्ता उसमें बासना है रज्जु उसमें व्याप्त रहती है सर्प में घाट में मिट्टी व्याप्त होती है कारण कार्य में व्याप्त होता है तो परमात्मा जगत का विवर्त कारण है परिणामी कारण नहीं विवर्त कारण है क्यों? है, जो भी कल्पित पदार्थ रिपे अधिष्ठान को ही तो दिखाई पड़ता है पर कल्पित रूप से वो व्याप्त है यो आत्मा आपल व्याप्त धातु से आत्मा बनता कहा मन प्रत्यय होता है साथ मनिन प्रत्यय होता है साथ मनिन, ही भ्या मनिन मिन ऐसा एक गुनादेश सूत्र है सो अंतकर में धातु आता है उसे दिवाली में उससे और मन धातु ये दोनों से सो धातु जो दिवाली में आता है उससे होता है मनिन प्रत्यम बनता है जैसे सामन शब्द बनता है साम्वेद बोलते हैं सो धातु सो अंतकर्म ही उससे मनिन प्रत्य मनिन का मन उपदेश अस्थिति लग जाएगा वो बन जाएगा सामोन सब बनता है सामो जो बोलते हैं बोलते हैं शादी व्यनम मनिन मनी रोह ऐसा मनादि है सो धातु से तो बनेगा मनिन प्रत्यय और अर्थ धातु से बनेगा मनिणु प्रत्यय मनी होगा तो हित होने से अर्थ की वृद्धि हो जाएगी आत्म बन जाएगा आत मन आत्मन शब्द बनता, आत बनता है आत्मा बनता है महादि है तो यहाँ तो है चर्चा आप जो सबको व्याप्ता करता है क्योंकि सब संपूर्ण जगत में कल्पना का अधिष्ठान है वह आत्मा आत्मा में ही कल्पना है और कुछ नहीं है ज्यादा दूर नहीं हम सुसुक्ति में थे कुछ भी नहीं था हमारे पास अभी जैसे जगे वैसे आए कहाँ कहा, में कल्पना हो रही है कौन था सुसुक्ति वादी आत्मा था जागृत में आ गए तो आत्मा में तो कल्पित होगा राज्यों में सर्पकल्पना करने की पहली अवस्था क्या होती है खाली होती है दूसरे अवस्था में सर्पधाराणी कल्पना होती है इसी प्रकार जागरण में कल्पना हुई संजादी की योदी जो सबको व्याप्त कर बैठा हुआ है अधिष्ठान रूप से इसलिए आत्मा एक आत्मा का बिगड़ा गया है आप निर्व्याप्त धाति तो से आत्मा बनता है दूसरा यद आदत्य जो ऐसा तत्व तो सब है सबको ग्रहण कर लेता है उत्पत्ति काल में सब पदार्थ उत्पन्न ग्रहण करता है इसलिए उसको आत्मा कहा दा। माने दादाह बुदायत से भी आत्मा बनताए जाते हैं यह भी कहा आमपूर्वक दादाह भी आत्मा बनाया जाता है आदत दे ग्रहण करता है सबको इसलिए आत्मा और यज्ञा विषया भी जीव रूप से जो तो विषयों का भोग करता है अति घूमते अरे राजू रक्षार्थक सब अति विष्णयान यह अति श्लोक में विषयों का उपभोग करता है किस रूप से जीव बन कर जीव रूप से इसलिए भी आत्मा कहा अर्थ धातु से आत्मा ये कहा अर्थ धातु से ही आत्मा शब्द मुख्य रूप में होता है अब अर्थात से मनीण प्रत्यय होगा मनीण का मन बजेगा हित प्रत्यय अथ उधर आय लग जाएगा वृद्धि हो जाएगी आत्म बन जाएगा उधर मन है आत्मा शब्द बन गया आत्मा हो जाएगा साथ ही व्यम मनिंद मनिढ ऐसा एक सूत्र है गुणाधिक और तीसरी चौथी बात करते हैं यज्ञा से संतो भाव जिसका अभाव कभी भी नहीं होता है निरंतर है जो वस्तु उसको आत्मा कहते हैं बाकी वस्तु कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं सबके सब ऐसे ही है यज्ञ अच्छे संतो भाव जिसका निरंतर भाव है अस्तित्व है उसको आत्मा कहते हैं यानी चार वित्पत्ति दी है आत्मोति आत्मा आदत्य आत्मा अति आत्मा और ये संत भाव चार विपत्ति भाव ये चार बातों को लेकर के आत्मा इति कीर्त कथ्य आत्मा शब्द कहा जाता है आत्मा शब्द का प्रयोग ये विष्णु पुराण का श्लोक देकर के बोला भाष्यकार क्योंकि भाष्यकार ऐसे है स्तुति पुराणान आल स्त्रुतियों का भी है उनको सारी स्मृतियां याद है खान है वो स्मृतियों का भी खान है सारी स्मृतियों का जगह जगह उद्धरण देते हैं और पुराणों का भी खान है जब जब जरूरत पड़े पुराणों की बात में लाते हैं श्रुति स्मृति पुराणान आलयन करुणालयन नमामि भगवत पादम संक्रम लोग हम बोलते हैं किंतु तो हम अर्थ का ख्याल है अर्थ जानना भी नहीं चाहते फुर्सत कहा वो बोलने के लिए फुर्सत नहीं अच्छा यदि आत्मशब्द तो व्युत्पत्ति स्मरणा करें इस प्रकार आत्मशब्द की व्युपत्ति चार तरह से बताया विष्णु पुराण ने अपरोध इति आत्मा आदत्य इति आत्मा अति विषयान अति इति आत्मा और ये संतता भाव निरंतर हमेशा जो रहता हो अस्तित्व है जिसका हमेशा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में उसका तम प्रत्यागात्मा ऐसे जो आत्मा है उस अपना स्वरूप को ये लोग नहीं जानता बोलते हैं तम प्रतिकात्मा स्वम स्वभाव अपना स्वभाव वही है कि तो हम बिगड़ गए बैरमुख हो गए हमारा स्वभाव वही है हाँ। किंतु तो हम बिगड़ गए बैरमुख हो गए तम प्रत्यगात्मा जो अंदर आत्मा है उसको अपना स्वभाव है शुरू है जो ऐचक कोई व्यक्ति ने देखा इक्ष दर्शन धातु है लंगलकार है ऐक्षक किंतु अक्षत का अर्थ अपश्च भाष्यकार करते हैं देखा दृष्टात उसे परिवार दृष्ट धातु किन्तु इससे अर्थ होगा कि पहले वालों ने देखा अब तो नहीं देख सकते क्योंकि लंगलकार का प्रयोग लंग है लंगलकार भविष्यत अर्थ में होता है वर्तमान में होता है भूत में होगा पहले वाले इतने देखा अब आज वर्तमान में नहीं ये अर्थ सकता है तो कहते हैं कहते हैं पश्यती अर्थ कोई विवेक ही देख सकता है यार क्यों छंद से काला नियम आता विवेक में कोई काल का नियम नहीं होता आ? ये भूत में दिखा है वर्तमान के लिए जो कहा है ये वर्तमान परिस्थिति त्य समय देख सकता है आप मगोर जान सकता है कोई दीर पुरुष जान सकता है या था यह नहीं कि पहले वालों ने देखा आज के तो, तो है देखने वाले नहीं इसलिए हम तो लगेगा ही नहीं ऐसा पोख निकल जाएंगे कार्कि नहीं ऐसा पश्च्य क्यों संदेशी काला नियम वेद काल का समय का कोई नियम नहीं होता किसी भी काल में किसी लकार का प्रयोग कर देता है वेद का नियम है प्रथम पश्च्य कहते कैसे पश्चिटी शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया आत्मा को कैसे देखेगा वो कैसे जानेगा कहते उसको देखना है तो आवृत्त चक्षु इंद्रियों को आवृत्त करना पड़ेगा उनको विष्णु से व्यावृत करना विषयों के साथ संबंध काटना होगा तभी आपको दर्शन की संभावना है जब तक विषय दर्शन होता रहेगा विषय चिंतन चलेगा तो आप चिंतन कहां से होगा है, पुरुष कर सकता है तो इंद्रियों को विषयों से जिस ने मोल लिया है जैसे नदी के स्रोत को बदल देना है इंद्रिया स्वाभाविक विषय तरफ जाना इंद्र स्वभाव है तो वहां से जिन्होंने मोल लिया है इंद्रियों को कोई व्यक्ति जान सकता है कहा एक आवृत चक्षु चक्षु शब्द का यहाँ संपूर्ण इंद्रिया केवल आंख ही नहीं संपूर्ण इंद्रियों को जिसमें विषयों से परावृत कर दिया है संबंध काट दिया है विषय चिंतन करना छोड़ दिया है इंद्रिया अगर विषय से अलग हो गए तो मन विषयों का चिंतन नहीं कर सकता क्योंकि जो बाहर से आते हैं उसी का चिंतन करता है बाहर से लाने वाले इंद्रिया है ये जो कचरा लाके जानने वाले सब इंद्रिया काम करते हैं तब तो मन फिर उसी में रमा हुआ होता है अच्छा पूरा विचार करता रहेगा शनि चिन्हत्व और शनि चिंत विचार करता रहेगा वही आकृति बनाता रहेगा जो बाहर बहा है वही बनाता रहेगा यही विषय चिंता तो आवृत चक्षु को माने चक्षु आवृतम आवृत जिसको आवृतम व्यावृतम व्यावृत कर दिया पृथक कर दिया किसको इंद्रियों को कहा से विषयों से जिसने चक्षु को स्रोत्राधिकम ये चक्ष केवल नहीं लेना श्रोत्रादि संपूर्ण इंद्रिया कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब जितने भी है स्रोत्राधिकम इंद्रिया जातम जात शब्द वर्ग इंद्रिय समुदाय जितने सब को सबको उनके अपने विषयों से निवृत्त कर दिया जिससे विचार से ऐसा होगा अशेष विषय अशेष विषया संपूर्ण विषय जो जो उनका विषय थे चक्ष रूप था स्त्रोत्र का शब्द था इत्यादि जो जो विषय थे उनके वहां से संपूर्ण विषम से जिसने मोड़ लिया ऐसा जो व्यक्ति होगा आवृत चक्षु वो तो आवृत चक्षु शुता के एवं संस्कृत प्रत्यगात्मान कश्य इस प्रकार से जो संस्कृत व्यक्ति है अंतकर्म को जिसने संस्कार कर दिया शुद्ध बना दिया है विषय दर्शन छोड़ ले तो अंतकर्म शुद्ध हो जाता है मनोही दिविधम प्रोत्तम शुद्धम सा बचा मन हमारा एक है किंतु प्रकार दो है उसका एक शुद्धमय और एक अशुद्ध मन माने कभी शुद्ध अवस्था है कभी अशुद्ध अवस्था है दो मन नहीं है मन एक है। मन ही है मनोही दिविधम प्रोत्तम शुद्धम ता बचा एक शुद्ध मन एक अशुद्धम दो होता है दो भय प्रकार दो होता है अशुद्धम काम संकल्प काम विषय विषय का चिंतन जब तक करता है मन पहचान है अब आप अपने मन को स्वयं विचार कर सके शुद्ध है, है कि अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विषय चिंतन करता हो तो समझना मन अशुद्ध है और विषय चिंतन छोड़ दिया हो तो समझना मन शुद्ध है आप समझते हैं आप सब जानते हैं आपका मन शुद्ध है कि अशुद्ध है अगर अशुद्ध है तो फिर आप कुछ साधन करें उसकी शुद्धि के लिए दो प्रकार होता है मंगदान एक स्रोत आदि जितने भी सबको अशेष विषा सब स आवृत चक्षु जिसने ऐसा कर दिया संपूर्ण विषयों से इंद्रियों को मुख मोड़ लिया ये कहा कोई आवृत चक्ष कहा जाता है स एवं सांस्कृत प्रत्येका मानू इस प्रकार से संस्कृत हुआ व्यक्ति है हो गया मानने इंद्रियों विषय न जाए तो व्यक्ति शुद्ध हो गया उसका आत्मा शुद्ध होता है ऐसे शुद्ध व्यक्ति उस आत्मा को देखता है माने अनुभव करता है आठ का विषय तो आत्मा नहीं है किंतु अनुभव करता है जैसे दाल में नमक देखना दाल में कहते नमक देखो दिखाई पड़ता है ना जिवा का विषय है माने अनुभव करो या उसका देखने श्रद्धा करता अनुभव करना होता है ऐसा है। नहीं बाह्य विषय आवर् पर दोनों प्रतिभा अपेक्षाओं का एक अस्पता है एक ही काल में एक ही व्यक्ति को दो काम नहीं हो सकेगा बाह्य विषयों का आर्जन भी होता रहे और आत्मज्ञान भी होता है दर्शन भी होता है संभव नहीं दोनों तो संभव नहीं होगा ठाका मारकर घासना भी है दाल फुदाना भी है काम नहीं हो सकता शंकराचार्य ने बिगड़ छोड़ा उन्होंने साफ साफ रू दिया है शरीर पोषणातिशन या आत्मा दिधृक ग्राहम दारू दिया धृत्वा नदी में तटम सही साथि, स्पष्ट सतन का शरीर पोषण करना माना विषय आर्जन करे तभी तो शरीर पोषण होगा शरीर पोषण के चाहने और आत्मा को भी जानना चाहता हो क्या वैसे गलती करता है कैसे गलती जैसे किसी व्यक्ति को यदि पार होना था थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया था तो उस काल में मगरमच्छ पड़ा हुआ था किनारे उसने समझा यह लकड़ी है लकड़ी समझ करके बैठ गया उसके ऊपर और वो मगरमच्छ उसको पार करेगा या गबल देगा खा जाएगा है शरीर पोषण शरीर के पोषण करने की इच्छा वाला है विषय भोग चाहने वाला और यह आत्मानंद आत्मदर्शन भी चाहता है वैसे हो जाए तो अच्छी बात है तो वैसे गलती करता है ग्रह ग्राहम दाप दिया धृतवा नदी में तत्व सहीक्षा मगर बच्चों को लकड़ी समझ करके पकड़ लेता हो कोई व्यक्ति और नदी पार करने की इच्छा करता हो असंभव है ये कह है रहे हैं कि भाषण कह रहे हैं नदी बाह्य विषय को आलोचना पर एक से एक संभव एक व्यक्ति को दोनों काम नहीं हो पाएगा बाह्य विषय का आलोचना में दर्शनारदि करना जानकारी रखना और दूसरा आत्मदर्शन करना दोनों संभव नहीं होगा इसलिए आत्मदर्शन वास्तव में आप आत्मज्ञान चाहते हैं आत्मदर्शन चाहते हैं तो वायु दूषण को तिलांजलि देना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा एक अनुसार आगे प्रश्न किमर पुनर्तम महत्व प्रयास है जो स्वभाव प्रवृत्ति विरोध हम धीरा प्रत्येगात्मान पर स्थिति रूप सके करता है धीर पुरुष जो तो स्वाभाविक इंद्रियों को तो दरित बैरुखी इंद्रियों को रोक करके नदी के स्रोतों को रोकने के समान रोक कर क्यों कर, कि क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इससे प्रश्न है ये कि को मनरिकम क्या इस प्रकार महता प्रयास है कम प्रयास नहीं करना होगा इंद्रियों को अंदरों वृत्ति बनाने के लिए कम प्रयास में बहुत प्रयास करना पड़ेगा हमें ठगा देंगे वो ठकने वाले नहीं है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम स्वभाग कहा है इंद्रिया समुदाय इतने बलवान है विवेकी को भी खींच लेते हैं विष्णुमित्र तरफ ले जाते हैं विवेक यही तो होता जाने लीजिए विवेकी को भी खींच लेते हैं ऐसी स्थिति कि मत पुनः भागा प्रयास है न स्वभाव और प्रवृत्ति उनका स्वभाव बाहर जाने के चाहिए होगा उनके प्रवृत्ति का निरोध करना रोकना रोक कर। फिर ऐसा रोक करके धीरे धीर पुरुष विवेकी पुरुष प्रत्येक पश्य किसलिए आत्मदर्शन क्यों करता है क्या प्रयोजन से होगा तो इंद्र को रोक करके आत्मदर्शन करने से ये प्रश्न हुआ तो उच्चते देते हैं क्यों अमृतत्व चाहता है मर मरमर्ग थक गया शरीर बुद्धि घोड़ने से मरता रहा अनाविकाल से और अमरत्व तो जाता अमृतत्व तो क्षम एक मंत्र अमरत्व तो की इच्छा रख रहा है स्वरूप में पहुंचने पर अमर होता है नहीं तो मरना पड़ता है शरीर बुद्धि से मरना होगा तो अमरव और इच्छा अमृतत्व अमर धर्मत्वम अमर धर्म से आता है अमर धर्म से व्यावृत होना चाहता है इसलिए ये कितने बड़ा काम करता है इंद्रियों को रोक करके नित्य स्वभाव का हम इच्छा जो नित्य स्वभाव आत्मस्वरूप में उसको इच्छा आग, हमारा स्वरूप आपका स्वरूप है शरीर आदि स्वरूप हमारा नहीं है ये तो आए गए हुए हैं समुद्र के लहर के समान है कितने शरीर लिए कितने शरीर आगे लेना है कितने गए सब तरह बहुत सारे शरीर अनादि का चौराश हजार दो आने जाने दिया जा? तृप्ति तो नहीं है तो कोई अमर चाहने वाला व्यक्ति शरीर अपने को अमर हमारा धर्म समझना चाहता है तो इंद्रियों को विष्णु से रोकता है निवृत्त करता है तब आत्मदर्शन की संभावना है क्या बताए ठीक है ठीक हम कहते हैं कि अनादि अविद्या प्रतिबंध प्राप्त होता है यह अवतर भाष्य के लिए कहा जाता है अनादि प्रतिबंध ही एक अनादि अविद्या ही प्रतिबंधिका है आत्मदर्शन के लिए जब तक अविद्या है अज्ञान है तब तक दर्शन ज्ञान नहीं होगा एक प्रतिबंध बताया था पहले ये सर्वेशु भूतेशु गुढ़ोत्पन्न प्रकाश थे इत्यादि मतलब ऐसी जाकर भाषिका की थी अध्या करना था आपने आगंतु का प्रतिबंध दर्शन आगंतुक प्रतिबंध इंद्रियों को बहरिमुख होना यह भी प्रतिबंधक है यह तो साधारण से चले जाएंगे मन निवृत्त तो हो सकते किंतु तो उसके लिए ज्ञान चाहिए किसके लिए अविद्यावृत्ति ये तो थोड़ा अटयोग करेंगे इत्यादि करेंगे निवृत्त कर सकते हैं आगंतुक तो प्रतिबंध है आदि काल से नहीं तो ये उत्तर के बल्ली आरंभ आगे की बल्ली माने अब चतुर्थ बल्ली आरंभ करने जा रहे हैं ऐसा कहा पूर्वापर संबंध यही है पहले वाले तो स्वाभाविक है अद्ञा ये आगंतुक तो है अभी आने वाले प्रतिबंधक आगंतुक तो इत्यादि राष्ट्रीय अगर यदि इंद्रियाणी अंतर्मुखाम शिव तथा ताणी आत्मनिष्ठ तमृतत्व याद देखो यही इंद्रिया अगर भीतर की तरफ हो जाए अंतरमुखी बन जाए तो वो आत्मा में निष्ठा रखने वाले हो जाते हैं आत्मा का और वृत्ति की तरफ चले जाएंगे इसलिए क्या होगा यदि इंद्रियाणी अंतर्मुखाम शिव यदि इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाए अभी तो बहिर्मुखी है किन्तु अंतर्मुखी यदि बन जाए तो क्या परिणाम होगा तब कहते तब तानी आत्मनिष्ठता आत्मनिष्ठ हो जाएंगे विषय निष्ठा नहीं आ विषयनिष्ठ नहीं है ये भीतर की तरफ हो गए मन जो क्या होगा अमृतत्व हिरो अमरत्व की प्राप्ति होगी अमरत्व प्राप्त करेंगे अमरत्व प्राप्त कर जाए अगर व्यक्ति इंद्रिया अमरमुखी हो तो अपने स्वरूप प्राप्त करेगा अमरत्व की प्राप्ति होगी अतः इंद्रिया बहिर्मुखा श्रेष्ठां इसलिए परमात्मा ने बहिर्मुखी बना दिया सब मुक्त हो जाए श्रेष्ठ तब तेसा आनंद इसलिए क्या किया हननी हो गया अंतर्मुखी बना देते तो सब अमर हो जाते तो बहिर्मुखी बना दिया बार बार जन्म होने के चक्कर में पटना पड़ा परमात्मा ने हनन दिया व्यतीड़क शब्द का तृत आत्मसर्व की विपत्ति बता रहे थे, थे। की या यज्ञापनोति देते यज्ञाप के विषय से संपर्क बहा हो तस्मात आपको इसी आप बता रहे थे ठीक है आपने व्यापक धातु है आप लोग आज जम पढ़ते है ना तो आप लोग प्राप्त करता है आप विव्याप्तल धातु है आपल व्यातु यदि धातु अर्थ अनुसार एस व्यापक आत्मसर्दा आत्मसर्वधक व्यापक होता है किस धातु के आधार था आत्मिक धातु से जब विग्रह दिखाएंगे आत्मा मानी व्यापक जो व्यापक तत्व है आत्मा धातु तो का अर्थ है व्यापक है अपनी व्याप्त हो आत्मा सर्व जाते होगा दूसरे नंबर पर क्या है यद आदत्ति आत्मा आदत्ति आत्मा यद मानी यस्मात यद यमात कारणार्थ आदत्य सबको ग्रहण करता है संहृति स्वात्मी सर्व जगत उम्म लभ्य लभ्य अपने में ही सबको समेटता है हर जगत का उपादान कारण सिद्ध तो होता है क्योंकि घटारी जो भी बनते हैं मिट्टी उसको व्याप्त कर जाती है प्राप्त करती है ग्रहण कर लेती है इसलिए जगत तो के उपादान कारण सिद्ध होता है आदतीय शब्द के द्वारा सिद्ध होता तो है आत्मा जगत का उपादान कौन सा उपादान विवर्त का तो उपादान ध्यान देना परिणामी उपादान नहीं क्योंकि आत्मा बिगड़ गया और जगत बन गया अभिमसन गया दूध का दही बनना जैसा है वो तो परिणामी उपादान है दूध का दही बनता है रज्जू में सर्प बनता है दोनों ही कार्य है दही भी कार्य है और सर्प भी कार्य है सर्प रज्जू का कार्य हुआ दही दूध का कार्य हुआ तो दूध बिगड़ करके दही बनता है तो ऐसा होता है उसको परिणाम उपादान प्राण हो और स्वयं जब करते हुए कुछ भी नहीं हुआ रज्जू को कुछ नहीं हुआ सर्प बनते समय उसको कह दें विभक्त हुआ विवर्क और परिणाम अंतर है माया का परिणाम है जगत माया का बिगड़ करके बनना है और आत्मा बिगड़ना नहीं है आत्मा आपको जगत रूप में दिख रहा है होती है रशि आप देखते सर्व ये विभक्त विभक्त बाहर ये विभक्त होगा कारण ये दिखाया विषयान अति इति आत्मा विषयों का उपभोग करता है जीव रूप से विषय में कर रहा है सर्वस्पर से रूप से दंड का उपभोग कर रहा है इसे आत्मा का रूप अति इति आत्मा युष् तृतीय होता है विषयान शब्दादी विषयान अती अपना स्वरूप आत्मशब्दा चैतन्यचैतन्यवस्व स्वरूप है उसके द्वारा उपलब्धि आत्मशब्द चेतन रूप से उपलब्ध होना उपलब्धि होना उसका स्वरूप है यह आत्मशब्द करते आता है कारण अस् आत्मा संतो निरंतर भावित तिष्ठान सत्ता मंत्र भाव कारण जिस कारण से असम संतो निरंतरो भाव जिस कारण से आत्मा का निरंतर होना दिखाई पड़ता है क्यों होता है कल्पित सथा, सथा से अधिष्ठान सत्ता में अंतरण सत्तावा एक आगे कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त नहीं होगी जैसे रस्सी नाम सर्प की कल्पना करते हैं जितने मोटी रस्सी होगी सर्प उतने मोटा दिखाए क्यों सर्प है नहीं रस्सी ही सर्प रूप में भाष दिया है और जितने लंबी होगी वैसे ही लंबा सर्प दिखाई देगा अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कल्पित पदार्थों पर नहीं अधिष्ठान की सत्ता ही कल्पित में भाषता है के कल्पित कल्पितस्य अधिष्ठान सत्ता अंतरेण अंतरेण बिना कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त न होने से यथा रज्जुम रज्जाम जगत कल्पित है आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इसकी बताना चाह रहा है इसलिए जैसे रज्वाम अध्यस्थे सर्ते रज्जु में जो अध्यस्त सर्प है आरोपिकर्त पड़ी हुई रसी आप सर्प मांग गए ऐसी काम में रजुआ सार्थक निरंतरता किसकी दिखाई पड़ती है रज्जु वैसे यहाँ भी जगत कल्पित है, है तो कल आत्मा में इसलिए आत्मा सतत है सतत सातत्य आत्मा में कहा तथा कल्पितम सर्व ये न स्वस्वरूप स आत्मा इसलिए सारा कल्पित पदार्थ जितने भी हैं स्वस्व स्वरूप अपने अपने स्वरूप जैसे प्राप्त किए ये ना स्वस्व स्वरूप विस आत्मा से अपने अपने स्वरूप प्राप्त कर रखे ऋषि तो में हो तो सर्व आत्मा स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता इसी प्रकार ये जगत जो माना जा रहा है ये आत्मा हो तो अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते जिसके जिस कारण से अपने अपने स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं उसको आत्मा ही है संपूर्ण दैव के कल्पना के अनुष्ठान आत्मा यह समय मंत्र है ये ये पासं पासं अथ विदित्वा ृतरा अशुष्व विदिवा ध्रुवम अद्रुवे स्वयं प्राथयो वितद से पाशं विदित्वा विदित्वा अमृत अज्ञा मूढ़ख लोक हैून हैं क्या कहते हैं विषयान जो बाहर विषय मनि को पीछे चलते हैं उन्हें क्या के हाँ में लगे हुए हैं बाला पत्ता है अनुवयंती का पत्ता पिछड़ों के पीछे पड़े हुए होते हैं चंद रूप रही है आदमी में लगे हैं पराचर कामान पराचर ये द्वितीय का बहुवचन परापूर्व अंत धातु उसी का रूप है द्वितीय बहुवचन कामान बाहर के विषयों को ही अनुवयंती चाहते हैं वही आपदहा उसी के पीछे लगते हैं इसका परिणाम क्या होगा लिया विषय भोगी का अरे ते मृत्यु और यती पास पासन मृत्यु और पितत्य पासन ते यती मृत्यु का जो ठैला हुआ पास है उसको भी प्राप्त होते यती गति प्राप्त हुती मृत्यु मृत्यु शब्द करते क्या है अविद्या काम करते कई अभाव संसार में अविद्या काम करव का कर अभाव अज्ञान सतम्य है और अज्ञान होने के कारण विषय की इच्छा सतम है भिन्न भिन्न होगी मेरी अलग इच्छा होगी विषयों की आपकी अलग होगी भिन्न भिन्न विषयों की होगी तो सब विषयों की इच्छा है अज्ञान के कारण और तद्वनित कर्म उसके अनुकूल कर्म सबके पास है जिसकी इच्छा होगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगा कर्म इसी का नाम है जो तो बाहर के विषयों को चाहने वाले लोग हैं उसके पीछे चलने वाले लोग हैं बाल पराचकाम जो तो मूर्ख होते हैं मूढ़ होते हैं विवेक शून्य होते हैं बाहर के विषयों के आप में लगे रहते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं उसका परिणाम लोग तेल बाला वो जो अज्ञानी लोग हैं विषय चाहने वाले मृत्यु और मित्रता से पास नहीं आती मृत्यु के जो फैला हुआ पास है पशबंधन धातु से पास बनता है बाघरे वाला पास पशबंधन जिसे पशु बनता है उसी से पास बनता है पशबंधन धातु है पशात से पाश संभव होता है ज्वल सूत्र है, सुथरा प्रत्यय करेगा अष्टाध्याय सूत्र है जल धातु से लेकर के कष्टातु तक जितने धातु होंगे उनसे अड़ा प्रत्यय होता है उसी में आता ये जोल है ये पश्चात जल धातु और कष्ट धातु के बीच में रहा होने से उपरा वृद्धि होकर पास बन जाएगा पशातु तो जो लोग बाहर विषय को चाहते हैं बाहर विषय के तरफ जा रहे हैं आप आधापी कर रहे हैं आत्मा की तरफ तो झांकते नहीं है ये मृत्यु के फैले हुए पास में चले जाते हैं मृत्यु बने और काम करना अज्ञान अज्ञान होने से क्या होगा विषम की इच्छा विषम की इच्छा होने पर कर्म उस विषय प्राप्ति के लिए जो तो कर्म यही मृत्यु शब्द लगाता है इसके फैले हुए पास में पड़े जाते हैं ये कहा अथा धीरा अमृतत्वम विधिकवा अब जो धीर पुरुष है विवेकी हैं विषय चाहने वालों की क्या स्थिति होती है आत्मा चाहने वालों को तो क्या स्थिति होती है जो जानते हैं जैसे अंश होता है धीर विवेकी होता है उसी प्रकार विषयों की तरफ जाने से क्या परिणाम होगा आत्मा की तरफ जाने से क्या परिणाम होगा जो जिनको दिखाई पड़ता है वही होते विवेक अथा धीरा इसलिए धीर पुरुष हैं विवेकी लोग हैं वो क्या करते हैं ध्रुवम अमृतत्व ध्रुवम विधिवा जो अमृतत्व तो अमरत्व तो भाव है आपका स्वरूप आत्मा अमरत्व तो है उसको स्थिर समझकर ये स्थाई है ये तो करके लाने वाले विषय स्थाई है अनित है क्षेत्र है ऐसा समझते हैं जिसके पीछे हम पढ़ रहे हैं हो सकता है जिसको ला रहे हैं पूरा भोग भी कर पाएंगे न कर पाएंगे ऐसी स्थिति हो जाती है अथवा धीरा अमृतत्व विदित्वा विदित्वा ध्रुव ध्रुव विदित्वा वहां ले जाकर अमृतत्मा इसलिए धीर पुरुष जो है अमरत्व भाव को भी स्थिर समझता स्थिर थाई समझ, तो था समझ अमरत्व भाव अपना स्वरूप आत्मा को थाई समझ कर यह न प्रार्थना यह लोग अध्रुवेशु न प्राप्त अद्रुव पदार्थ जो अनित पदार्थ अस्थाई अस्थायी पदार्थ है जिसको अर्जन करना चाहते हैं अज्ञान लोग उसकी प्रार्थना भी हैं उसके पाने की इच्छा नहीं भगवान से कर लेने को तो लेकर ऐसा कर दो भगवान ऐसा कर दो नहीं जाएगा ऐसी प्रार्थना एक ज्ञानी या अज्ञान में भी यही भेद है अज्ञान विषयों को लोलप होते हैं विषय की तरफ लगे रहते हैं उसका परिणाम वो अविद्या काम करेंगे कशीभूत होते रहेंगे हर जीवन में मृत्यु के पास में पड़े रहेंगे और विवेकी जो होते हैं वो स्थायी पदार्थ चाहते हैं आत्मा को चाहते हैं इसलिए क्या करते हैं इस श्लोक में अद्रुप जो अनित्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते आत्मा छोड़कर कोई भी प्रदार्था लेते हैं उसकी इच्छा नहीं करते प्रार्थना नहीं करते ऐसा कहा अच्छा भाष्य देखें यद तवत स्वाभाविकम पराग अनात्म दर्शन, जो स्वाभाविक हो गया दर्शन स्वाभाविक है इंद्रियों को बाहर जाना स्वाभाविक है और दर्शन बड़े मुश्किल से होगा कितने दिनों के साधना करते करते करते करते कोई विवेकी देव पुरुष सकता है और विषय भोग के लिए सिखाना ही न पड़ेगा स्वाभाविक जैसे नदी को नीचे जाने में कोई सिखाना नहीं पड़ता इसी प्रकार विषय भोग के लिए सिखाना नहीं पड़ता स्वाभाविक अना है अनाधिकार से भोग रहा है भोग रहा है भोग रहा है उसके संस्कार है भी एक निमित्त करता है विषय भोग की इच्छा जल जा जाती है स्वाभाविक पराग अनात्म दर्शन स्वाभाविक है जो बाहर के विषयों को अनात्म दर्शन होना अनात्माओं का जो ज्ञान होना स्वाभाविक स्वाभाविक हूं तब दर्शन से प्रतिबंध कारण कोई ये दर्शन का प्रतिबंध कारण यही है क्या है स्वाभाविक विषय दर्शन जब तक विषय की तरफ हमारी चिंतन चले तब तक दर्शन नहीं होगा ये प्रतिबंध क्या है सब तो तो दर्शन जो हो रहा है बाहर के विषयों के चिंतन चल रहा है यही है आत्मदर्शन से प्रतिबंध कारण आत्मदर्शन का आत्मज्ञान का प्रतिबंध कारण यही है कारण अविद्या यही अविद्या है क्योंकि अविद्या के कारण दर्शन हो रहा है अज्ञान के कारण अनात्मा की तरफ झुका हुआ व्यक्ति है वो वह दर्शन का प्रतिबंधक है अविद्या तत्प्रतिकूल क्योंकि आत्मदर्शन का प्रतिकूल है तथ आत्मदर्शन तत्प्रतिकूल तस्व प्रतिकूल आत्मदर्शन का प्रतिकूल कौन अविद्या जब तक अविद्या है बाहर के विश्राम की तरफ जाएगा दर्शन, का प्रतिकूल होने से इस पर अविद्या उपदर्शित्रृष्णा तृष्टित भोग तृष्णा और दूसरी बात एक तृष्णा है दूसरे भी प्रतिबंधक है एक तो अविद्या है क्यों आपदर्शन के प्रतिबंधक है बाहर जाना दूसरा ये और प्रतिबंधक है यहाँ क्या है याच परा, पराक्षव बाहर के विषयों में प्रत्यक्ष पराक्षु बाहर के विषय को पराक्षु था। था। जो पराप शब्द बनेगा अंश पर शब्द पराक्ष पराक्ष के विषयों में ही अविद्या दर्शितेश अविद्या के द्वारा खड़ा किए गए हैं सभी जब तक अज्ञान है तभी तक ये जीवित है अज्ञान जाए तो जीवित नहीं रहे बाहर विषय ऐसे है अविद्या के द्वारा खड़े किए गए जो विषय है ऐसे विषय दो प्रकार के दृष्टा दृष्टेश कुछ दृष्ट विषय है कुछ अदृष्ट विषय है यह लोग वो दृष्ट और पागलों की वो अदृष्ट है ये वो भोग भोग तृष्णा ये जो कृष्णा है उनके पाने की जो विशेष इच्छा को वो कृष्णा कहते हैं पहले सामान्य मन में समीचीनत तो बुद्धि आएगी इधम मधिष्ट साधन ऐसी बुद्धि होगी तो पहले संकल्प कहते हैं उसको संकल्प उठा ये अच्छा है कम आएगा ऐसी बुद्धि हो गई मानी के बाद क्या होगा अब मेरा हो जाए ये बुद्धि बनेगी संगात संजायत काम इच्छा बन जाएगी मैंने पहले इष्ट साधन तो बुद्धि बन गई मेरे लिए अनुकूल है ये ठीक है अब स्थिति में क्या होगा कि काम पैदा होगा इच्छा पैदा हो जाएगी ये दम में हो ये मेरे हो जाए इच्छा होगी और इच्छा में कुछ रोड़ा आ जाए तो क्रोधा पैदा हो जाता है काम भगवत श्रोध क्रोध काम की एक पराकाष्ठा है तृष्णा तो बोलते हैं पहले तो इच्छा शब्द से बोलेंगे और अब तो इसके बिना चलेगा नहीं ऐसी स्थिति हो जाए उसका तो उसका नाम है त्रिष्ठा कोई इच्छा ही है तृष्णा भी इच्छा का ही विशेष स्थिति है और उस स्थिति में जब न तो क्रोध पैदा हो जाएगा दूसरे के हक में है अपने हक में नहीं और कुछ के बिना काम नहीं चलता क्रोध तैयार होगा क्रोधात बहुत सम्भोह आगे फिर मुंह आ जाएगा मुंह होने के बाद कर्तव्य करके भूल जाएगा स्मृति के भ्रमण क्रोध अवस्था में कुछ जानता नहीं माता पिता को मारने को तैयार हो जाता है क्रोधित उसको पता नहीं क्या होना है परिणाम पता ही नहीं जाता ऐसी सम्भोह स्मृति के भ्रमण से वृत्ति भ्रमशा बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणश यह है विषय में समीचिनत्व तो बुद्धि हो गई तो आगे जा करके नाश होने की संभावना है संसार कर्तव्य जाने की संभावना है एक तृष्ठा ये दो है आत्मदर्शन का प्रतिबंध बताया ये अदारक यहाँ कि ये यह दो चीज यद ताबत स्वाभाविक हम परागेव अनात्मदर्शन बाहर के बाहर में ही अनात्म दर्शन होने के जो तो दर्शन का जो स्वभाव बना हुआ है तद आत्मदर्शन का प्रतिबंध कारण अविद्या उस आत्मदर्शन के प्रतिबंधक कारण क्या है अविद्या एक तो यह है जैसे जब तक अज्ञान है तब तो तक बाहर विषय में चलेगा और आत्म प्रशन हो नहीं पाएगा एक कारण सब प्रतिकूल आत्मदर्शन का प्रतिकूल है बाहर विषय दर्शन आत्मदर्शन का प्रतिकूल है और दूसरे भी है प्रतिबंध कौन है याच कृष्णा या तृष्णा आगे कृष्णा शब्द है याच पराक्ष योग अविद्यादर्शन कृष्णा दृष्टेश भोगेश् कृष्णा एक दूसरे जो बाहर त्र के विषयों में भी ज्योति अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया अज्ञान से खड़ा है ये संसार अज्ञान चला जाए तो संसार नष्ट हो जाए ऐसा संसार दृष्टा दृष्टेश भोगेशु दो प्रकार के भोग हैं दृष्ट भोग और अदृष्ट भोग स्वर्ग आदि भोग अदृष्टा है श्लोक भोग दृष्ट भोग हैं इसमें कृष्णा बनी हुई है मेरे हो जाए भी पैरा हो जाए वो भी पैरा हो जाए ये भी पैर हो जाए इसी जो बनी हुई है ताभ्याम ये दोनों के द्वारा बना हुआ है व्यक्ति अविद्या और कृष्णा विषम तृष्णा और अविद्या। अविद्याम अविद्याम ये दोनों के द्वारा प्रतिबद्ध आत्मदर्शन लोग ऐसे हो गए प्रतिबद्ध तो हो गया आत्मदर्शन का ये दोनों के कारण से अज्ञानी लोग प्रतिबद्ध आत्मदर्शन यत्मदर्शन प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध होकर इन दोनों के द्वारा अविद्या और विषमुशक्ति दोनों के द्वारा जो ऐसे हैं आप प्रतिबद्ध आत्मदर्शन आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रखा है वो क्या करते हैं कि हैं पराच हो बहिर्गता कामान कामयान विषय बाहर के विषयों के पीछे पड़े रहते हैं आत्मदर्शन में प्रतिबंध पढ़े अज्ञान भी है विषयों की इच्छा भी है कृष्णा भी है इसके बाहर के विषयों में पढ़े रहते हैं पराच है बहिर्गत जो बाहर है जो विषय सब दस पर सरूप दस विषय है एक विषय को बहिर्गत है कामान कामान मैंने कामयान काम्य पदार्थ को काम का है षयों को उन्हीं को ही अनुगंधी यानी अनुगछन थी उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं बस लड़ाई झगड़ा उसी के लिए चलता रहेगा रहेगा कौन ऐसे होते हैं विषयों के पीछे लगने वाले बाल बाल बाल वाले अल्प प्रज्ञा, अल्प बुद्धि वाले लो प्रज्ञानी लोग जिसकी प्रज्ञा ठीक नहीं है बुद्धि ठीक नहीं है ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं एक कारण इसी कारण से क्या होता है जो विषयों के पीछे लगे होता क्या है कहते हैं मृत्यु मृत्यु के तथ्य पास ऐसा मंत्र में फैला हुआ जो पास है मृत्यु का होगा मृत्यु माने क्या अविद्या काम कर्म समुदाय शैली शब्द जाता है अविद्या काम कर्म के समुदाय तीनों को तो मृत्यु शब्द से कहा जाए अज्ञान है तो विष्णव इच्छा विश्व की इच्छा होगी तो अब अंकु ज्ञापन यही मृत्यु शब्द जाता है यही समुदाय को ज्ञानी मान गति यही प्राप्त करते हैं ततत्य कैसा है ये मृत्यु करें पूरे संसार में फैला हुआ मृत्यु कौन सी मृत्यु अविद्या काम कर्म स्वर्ग में भी ऐसे ही है यहां भी ऐसे पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ पूरे है पूरे ब्रह्मांड के भीतर यही अविद्या काम कर्म विपूर्वक पर धातु है निष्ठा प्रत्यय है विस्तीर्ण से जो फैला हुआ है पास सभी युद्ध के पासों में जगड़े हुए हैं अज्ञानी जीते भी हैं अज्ञान है अज्ञान होने से विषम की इच्छा होगी विषम की तब उनको व्यापारी ही कर सब ये चल रहा है अल्प प्रख्या प्रख्या है ऐसे उसी को प्राप्त हो जाते हैं एक मृत्यु को प्राप्त होंगे तेरा कारण है ना मृत्यु और अत्याका पर समुद्री कर सकती है विस्तीर्ण से सर्वतोप्या कहीं छोटा नहीं है सब आच्छादित है से पास्यं पथ्यं जिसके द्वारा बधे जाते हैं उसको पास करते पाश्चंते जिसके द्वारा बधे जाते हैं जीव उसको नाम है पास जैसे पशु को बांधने वाले को उपास बोलते हैं इसी प्रकार उपाश है ये पास को प्राप्त होते मृत्यु उपास में हो जाते हैं तो हम पासम ध्रिया मेयोग का लक्षण यही पास क्या है अभी जो शरीर इंद्रिया प्राप्त की अभी संयोग है और कुछ दिन के बाद वियोग हो जाएगा फिर दूसरे शरीर के साथ संयोग होगा फिर वियोग यही मृत्यु तो का पास है बार बार जन्म मरो जन्म मरो यही है फूल शरीर सोष्मीर का वियोग को मृत्यु कहते हैं और संयोग हो गया तो जन्म कहेंगे यही है जन्म मृत्यु के चक्कर यही है फूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो अवस्था हो उसको कहेंगे मृत्यु और जब फिर पुनः कहीं जाते संबंध होगा तो कहेंगे जन्म इसी को प्राप्त करते जन्म मृत्यु के चक्कर पे पड़ जाते हैं अनवरत जन्म मरण जरादि अनेक रोगपरातम प्रतिपत निरंतर जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो और जन्म और मरना इतना बीच में रोगादि भी आ जाते हैं ये भी बोलते हैं अनवरत जन्मवर बार बार निरंतर चलेगा जन्म और मरो जन्म जैसे दिन और रात निरंतर चल रहे हैं दिन के बाद रात रात के बाद दिन ऐसे चल जरार रहा है इसी प्रकार हम भी जन्म मरो बिताएगा ही जरा जरा मारम रातम और जो जन्म होगा तो आधे आगे बूढ़ा भी होना ही पड़ेगा उसको उसके भी अनुभव करना ही पड़ेगा और दूसरा रोग रोग के माध्यम से ही ले जाना है तो रोग भी आएगा ही शरीर होगा तो रोग भी आएगा ही ये इसी समुदाय को प्राथमिक समुदाय समुदाय को प्राप्त करता रहेगा जन्म जरा अवस्था रोग आदि के शिकार होता रहेगा हमेशा ये व्यक्ति के पास में ठंड में पड़ना है हमेशा प्रतिपर्टन तय कर रहेगा इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को समेटना जरूरी है अगर इंद्रियों को विषय से नहीं समझ सके तो उस स्थिति में कोई काम होने वाला नहीं यही तस्मात तुम इंद्रिया बढ़कर सब प्रदेही पापमान प्रदही हेनम ज्ञान पापमान प्रदही हेनम ज्ञान विज्ञान आसम ऐसा कहा है ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जो पाप है काम क्रोधादि इसको नाश कर डालो इंद्रियों को नियंत्रण करके इसको नाश करना कर डालोसका इंद्रियों के विषय में श्रीमद भागवत प्रहलाद जी ने कहा मैं परेशान हो गया भगवान इंद्रियों से ऐसा बोलते हैं निश्चय भगवान से प्रार्थना करते हैं जो है कतोचित अभी कर सती शिष्टो नतस्त उदरम स्रवण उतोत लुनती आराम खींच रही है भिन्न भिन्न रास्ते में खींच रही है आंख बोलती है वहां ले चल काम बोल रहा है उधर शब्द की तरफ ले चल उधर खींच रही है काम खींचता है नाक सुगंध की तरफ खींच रहा है रसना स्वाद के लिए खींच रहा है मैंने हर एक एक उसमें खींच रहा है, सारे इंतिया खींच रहा है, मैं परेशान हो गए और इतना ही नहीं पेड़ भी हमेशा भोलक की तरह तना रहना चाहता है थोड़ा नहीं है कि भी कम नहीं होना चाहिए डालते रहो डालते रहो तृप्ता ही नहीं होता ये थैला भी ऐसा थैला है लगा हुआ है और युवा महाराणी को स्वाग देते रहना है पेड़ क्या भाई थोड़ा उभला हुआ खाओ मैं परेशान हो जाता हूँ वो बोलते नाई भाई तो चटपड़ा खाना है ढोलक न उसको तो वो कहते हैं मैं इंद्रियों से परेशान हूँ जैसे किसी के अनेक पत्नियां हो जिस व्यक्ति है और तो जैसे सारी पत्नी उसे परेशान करती है उसी प्रकार मैं इंद्रियों से परेशान हूँ तो इंद्रियों को रोकना ही विशेष साधन है यही बताया गया यहाँ ये कहते हैं यथ अथमा ऐसा है अगर बैरमुख हो गए तो संसार में घूमना पड़ेगा ये जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहना पड़ेगा मृत्यु के पास पड़े रहना पड़ेगा और ऐसा यथ एवं ऐसा है अथ तस्मा धीरा इसलिए अथ अथ धीरा का अथ शब्द है वो तस्मात इसलिए पुरुष विवेक विवेकी होते क्या करते हैं प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान लक्ष्य प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्ष्य हम अमृतत्व विधि अपने स्वरूप में रहमाई अमरत्व है स्थिर है ऐसे जानते हैं विवेकी लोग ऐसे जानते बाढ़ के विषयों में जाना स्थिर नहीं है और मरण है ऐसा समझते हैं ठीक है आसमान प्रत्येक प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण अमृतत्व अमृतत्व अम्रित अमृतत्वाने पीने का नाम अपने स्वरूप में पहुंचने का नाम ही अमरत्व है अभी हम दूसरे में चिट्टे हुए हैं जो प्रत्येगात्मा अंतरात्मा है उसी में स्वरूप स्थिति में रहना लक्षण अमृतत्व ध्रुव स्थित और उसी को स्थिर समझ करके वही स्थायी पदार्थ है आत्मा ही स्थायी है बाकी सब है स्थिर ऐसा समझ देवाली अमृता तो ही अभरव देवाली जो पीते हैं वो जो अमृता है वो स्थिर नहीं है, है। थोड़ी देर के बाद पुण्य मत रोगों की शांति कहां अमर होता है अपेक्षिक अमर होता देवता, देवताओं को जो अमर बोलते हैं अपेक्षित हमारी आयु की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आयु है बस इसलिए अमर कहा वो भी अमर नहीं है सबको फर यह संसार देवादी अमृतत्व तो देवादी के द्वारा किए जाने वाले अमृत अमृत है वह अमृत तो अद्रुव अध्य है अस्थिर है अनित्य वो इधम तो और यह स्वरूप में बैठा रूप अमृतत्व है अपने स्वरूप में पहुंचना रूपी जो अमृतत्व तो है कैसा है इधम तो प्रत्येक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्ष्य अपने स्वरूप में के जा करके बैठना स्वरू जो अमृत कैसा होता है ना ना ना न बरधते कर्म न कर्मणते नीना किसी कर्म से बढ़ता भी नहीं है देवताओं देवतावन पी जाने वाला अमृत कर्म से मिलता है किसे मिलता है यज्ञा भी कर्म करेगा तब अमृत पीने को मिलेगा ये स्थिति है तो, तो, तो ये न बर्धते कर्मण न कर्म करने से बढ़ता भी नहीं है तो कर्म न से भरता भी नहीं है ऐसा अमृत है आपका स्वरूप प्राप्ति स्वरूप ये जो अमृत ऐसा अमृत आए ध्रुव इसलिए या यह आत्मस्वरूप प्राप्ति अवस्थान स्वरूप अमृत ध्रुव है अमृत ध्रुव है एक है तब एक ताम, ताम, ये कोटस्थम ये कैसा है कूटस्थ है कितने बार संसार बन गया कितने बार बिगड़ गया आत्मा में कुछ नहीं रसी में कितने बार सर को दिखता आपको जैसे देखा दूसरे को भी दिखेगा कई कई वहां भ्रम में पड़े हुए आगे भी पढ़ते रहेंगे किन्तु तो रसी को कुछ होता है कुछ नहीं ठीक इसी प्रकार तरह वो होता हूँ कूटस्थम कूटवत्ष्ठित कूटस्थम निर्लतत्व है अविचार्यम विचलित नहीं होता चलाये मान नहीं है वो अचल है अचल घर अपना स्वरूपी अचल घर है ये तो चल घर है अनित्य घर है ये अचल घर है अचल अचलम अचल भी अविचार्यम अमृतत्व तो, जो अमृतत्व तो ऐसा विदित्व ऐसा अमृतत्व को जान करके विवेकी लोग धीरा विदित्व धीर जान जानकर क्या करते हैं विदित्वा सर्व पदार्थ जितने भी अनित्य पदार्थ हैं आत्मभिन्न पदार्थ जितने भी हैं चाहे स्वर्ग हो नरक हो वही विधार्थ हो सब कैसे अनित ऐसा समझ करके अध्रुवय सर्व पदार्थेश अनितेश जितने भी अनित्य पदार्थ हैं उनमें निर्धारित निश्चय करके ब्राह्मण संसारे संसार है अनुतराय प्रार्थना इसलिए जब निर्धारित हो गया अनित्य है सहिष्णुत्व आदि दोष से युक्त हैं और जहा है ऐसा समझेंगे तो फिर यह संसार उनकी प्रार्थना नहीं करते मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए ऐसी प्रार्थना नहीं करते किसकी विष्णव की प्रार्थना नहीं करते अज्ञानी लोग करते हैं विष्णु की प्रार्थना इधमताक्ष मनोरथम इधम भविष्य के पुनर्धन असल भयाता सभा ज्ञानी का लक्षण गीता के 16 अध्याय में आशुरी संपदा में के बर्बाद में कहा गया है ऐसा है न प्रार्थना देखिए किसी के भी प्रार्थना नहीं कर चाहते ही नहीं किसी भी विषय में चाहते नहीं क्यों धीरे हो गए विवेकी हैं वह आत्मा के उसका प्रयोजन समझ गए आत्म प्राप्ति से क्या होता है और विषय प्राप्ति से क्या होता है समझ गए तो समझने वाले लोग पुरुष विषयों को नहीं चाहते ये कहा दर्शन प्रतिकूल बात क्यों ये जो विषय चिंतन जो होगा क्या है अंतरात्मा दर्शन या ज्ञान दर्शन के प्रतिकूल है जब तक विषय चिंतन होगा तब तक आत्म दर्शन होगा ही प्रतिकूल है इसलिए उनकी इच्छा ही नहीं रहता है ये मिले वो मिले इच्छा ही साधकों को चाहिए विषयों के लिए प्रारंभिक अधी जो लिखा होगा वही मिलेगा हम बहुत कुछ चाहते हैं किंतु सब कुछ मिला कि नहीं मिला किंतु मिला क्या जो लिखा हुआ था वही मिला कितने भी बड़े नदी में चले जाएं समुद्र में जाएं जितना बड़ा पात्र होगा जल तो उतना ही मिलेगा छोटा सा पात्र लेकर समुद्र में गए किंतु जल कितना आएगा चाहे कुआ में बढ़ो चाहे नल में बढ़ो चाहे समुद्र में उतनी है तो अपने कर्म के आधार पर ही फल लेना है तो प्रारंभिक ऊपर छोड़ देना चाहिए विषय के लिए जैसे दुख को हम नहीं चाहते हैं कभी भी नहीं चाहते हैं किंतु आता है क्यों आता है हमारा था वैसे भी सुख भी यदि अच्छा कर्म किया होगा तो जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आए उसके लिए लड़ाई धोने की को कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं होगा केतले पुरुषार्थ करे सुख मिलेगा भी ये पक्का यद अस्मदीयम जो हमारा है वो हमारा है का हो नहीं सकता जैसे दुख हमारा है, तो हमारे पास ही आता है वो हम चाहते तो को तो हमारे प्रारंभ खराब था जैसे दुख आया वैसे अच्छा प्रारंभ यदि होगा तो सुख मिलेगा और अच्छा प्रारंभ नहीं होगा तो ढूंढने पर भी मिलने वाला भी नहीं है आपके पुरुषार्थ का सारे फेल हो जाए कई बार ऐसा देखा गया है तो ये प्रारंभ यदि छोड़ देना चाहिए विषयों के लिए किंतु हमें पुरुषार्थ करना चाहिए अपनी साधना के लिए किंतु हमें उल्टा कर रखा है षयों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और इधर अपने साधन की, की तरफ तो हो जाएगा इधर ऐसा अंधा है आप विषय चाहो और आपको दे देना। आ, मैं अंधा है ये समझते भगवान को आप अंधा बनना चाहते हो सच्ची बात ये है किंतु नहीं अंधे नहीं है वो तो आपके भीतर ही बैठे हुए हैं और आपके पूरे एक एक श्वार का पता है जो चाहते हैं ऐसा है। तो आत्मदर्शन के प्रतिकूल होने से अनात्म इच्छा नहीं करते हैं लोग ये कहा पुत्र वित्त लोके शांति पृत्ष्ठांति एवं एक करता है यही है अगर जो अगर वह आत्मदर्शन आत्मज्ञान चाहने वाले होंगे तो संसार के पदार्थ पूरे पदार्थ तीन भाग में बांट करके हम हैं पुत्रेश लोकेश वित्तेश पूरे संसार आ जाता है इनकी इच्छा नहीं करते हैं इनसे व्यथित होते हैं अलग हो जाते हैं मुझे कोई चाहिए नहीं लो, लोग लोकादि नहीं चाहिए पुत्र वित्त लोके शाहेश पुत्र शाह वित्ते शाह धन की इच्छा कोई भी स्वर्ग धन हो चाहिए धन तो कोई भी धन हो और पुत्रेश मेरे समाज जन समाज बहुत हो जनमत हो ये शाह बहुत ज्यादा लोग आ जाए और लोकेश आए ठीक है बीते शाह भी त्याग दिए कोई ऐसा दिखाई पड़ते है, बित्ते हैं बित्ते शाह त्याग देते हैं ठीक है अच्छा समाज भी तैयार देते हैं ठीक है तैयार होना बहुत मुश्किल है सब नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठूं, सब नमस्कार करें मुझे अच्छा लगता ये है ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक स्थिति है लोकेश माने मेरे नीचे हूं मैं जो बोलूँ वो सब माने वो उनके भाई ना मेरी बाप माने तो मुझे अच्छा लगेगा ये लोकेश तो ऐसे क्या जाते हैं ये सब को तिलांगली दे देते हैं जो आत्मकर्शन आत्मज्ञान चाहने वाले पुत्र वित्त लोके साथ वृत्तिष्ठांति वित्त ऊपर उड़े जाते हैं इसको त्याग देते हैं त्रिला देते हैं संसार के पदार्थों को कोई इच्छा को नहीं रखते ये कहा समय हो गया है ये रखते हैं फिर